संक्षिप्त महाभारत भीष्म दुम्न और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध धृष्टर ने पूछा संजय महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार धृष्ट में किस प्रकार युद्ध हुआ तो मुझे बताओ संजय ने कहा राजन इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए पहले द्रोणाचार्य ने धृष्ट को तीखे बाणों से बीन दिया तद तो ने भी हंसकर द्रोण को नब्बे बाणों से बिंद डाला या देख द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया उसे धनुष पर देख सारी सेना में हाहाकार मच गया महाराज उस समय वहां पर धृष्ट का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों देखा उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया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 तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। अभी रस से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने बाण उसके हाथ से गदा गिरा दी तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा किंतु आचार्य बाणों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे को बीध डाला और धीट दुम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंगराज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा महाराज आपकी पुत्र की आज्ञा के अनुसार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 रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया भीमसेन ने वह गधा फेंक हाथों में ढाल और तलवार ले ली यह देख कलिंगराज क्रोध में भर गया और अपने भीमसेन के प्राण और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान बिसेला बाढ़ छोड़ा भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाढ़ के दो टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाथ किया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 उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है देवता है इतने में में भी भीमसेन पुनः भयंकर करके हाथ तलवार ले अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दात पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में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 तलवार से उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन के समान शत्रुओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्धभूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैतरे दिखाते थे कभी मंडलाकार चक्कर लगाते कभी धक्के सहते हुए सब और घूमते कभी ऊंचाई से चलते कभी कूद आगे बढ़ते कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे वे कूद कर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचल कर मार डाला कितनों को ऊपर उछाल कर दिया कितनों को तलवार के घाट उतारा कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया और कितने ही वीरों को अपने असह्य वेग से धरासाई कर दिया कितनों ही ने तो इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए यह सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेर कर चढ़ आई उसके मुहाने पर श्रतायु को खड़े देख भीमसेन उसका सामना करने को बढ़े उन्हें आते देख श्रतायु ने भीम की छाती में नौ बाढ़ मारे भीमसेन क्रोध से जल उठे इतने ही में अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलंगवैर श्रतायु पर धावा किया श्रोतायु ने पुनः भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया उसके छोड़े हुए नौ तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुपकारने लगे महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के साथ सात बाणों से श्रतायु को बिंध डाला साथ ही दो बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को भेज दिया। फिर तीन बाणों से के प्राण ले लिए। यह देखकर कलिंगवीर देव को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार छत्रियों ने भीम को घेर लिया फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति गदा तलवार तोमर रिष्टि और फर्शों की वर्षा होने लगी भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े और सात योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। दिया। इसके बाद पुनः कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार भीमसेन का यह पराक्रम अद्भुत था इसी प्रकार वे बारम्बार कलिंगों का संहार करने लगे महाराज उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारम्बार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीमसेन का रूप धारण कर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 तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर भी की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई इतने में धृष्ट धुम्न वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया हिमसेन पांचाल और मत्स्य वीरों से मिले सात्विकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा बड़ी सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंगराज भानुमान राजकुमार केतुमान शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया कलिंग सेना का व्यू बहुत बड़ा था इसमें असंख्य हाथी घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे परंतु तो आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उनका नाश कर दिया इतना कहकर सार्तिकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा